मज विधि बात बे गरी है कई कई कही गारी ए पापिन बुझिका पर ओ छ भवन पर पावक धरे ऊ जकर नयन काढ़ चह दिखाऊ नारी सुधा विषु चाहत ची खाऊ कुटिल कठोर कुबुदिया भाग्य भैर घुबंस बिनु बन आ सब मेल मिल गए थे सब संयोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी, दी, लोग को को गाली दे रहे हैं, इस पापने को क्या सूच पड़ा, जो इसने घर पर आग रख यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर कर आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक विष चखना चाहती है यह कुटिल कठोर बुद्धि और अभागनी कह गई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी पेड़ ये काटा सुख महसूक ठाठ धरी ठाटा सदा राम समान कारण कबणन कुटिल पर उठान सत्य कही कवि नारि शोभा विध्य गहु अगाध दुरा बरुकु गश जाए, जाने न प्रतिबिंब बारी पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला सुख में शोक का था, था, कर रह गिर कर दिया श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है अपनी परछाही भले ही पकड़ जाए पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती काहन पावक कान समुद्र समाय कान करे अबला प्रबल के जग का आग क्या नहीं जला सकती समुद्र में क्या नहीं समा सकता अबला कहानी वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती और जगत में काल किसको नहीं खाता का, का सुनाए बेधे काह सुनावा का देखा चह काह देखा एक कही कह भल भूप न की बर बेचार नहीं कुमति दीना हाँ। जो हटे भय सकल दुख भाज अबला बस ज्ञान गुण गु एक धर्म पर मित नहीं दो विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया दुर्बुद्धि कई कई को विचार कर वर नहीं दिया जो हट करके कई कई को बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं वे राजा को दोष नहीं देते हरे चंद कहाने, एक एक सन। कही कह बखानी एक भरत कर सम्मत कहें एक उदास भाई सुन रह कान मुंद कर रद कही जी हाँ एक कहिय बात अक तुम्हारे राम भरत कहू प्राण पियारे वे सीबी दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं कुछ बोलते नहीं हैं कोई हाथ से हाथों से कान मूंदकर और जीभ को दातों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है मेरी बात कहने से तुम्हारे ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं चंदु चवे चंदुच अन सुधा हो ये बिस तूल। सपने वो कब हुतिको चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे